महाभारत सभा पर्व सभापर्वे सहदेव द्वारा दक्षिण विजय पांड्याों केरल आलवनाश्चिंगकर्णीका जवनानाम रम्याव तथा दूतरेव वशैयचक्रे करम चयनानदापय पांड्य द्रविण उंड्र केलर केरल आंध्र तालवन कलिंग उष्टकर्णिक रमणीय पुरी तथा यमनों के नगर इन सबको उन्होंने दूतों द्वारा ही वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश किया समुद्र तीर तीरमा साध्य पांडुनंदन सहदेव वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला भारत तदनंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया अनुमान्यसता राजन चिंतया मास राजेंद्र भ्रात पुत्र घटोत्कचम राजेंद्र जन्मे जय उन सबकी सम्मति को आदर देते हुए माधुरी कुमार अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया ततः चिंतित मात्रस प्रत्यदृश्य अति दीर्घो महाकाज सर्वाभरण उनके चिंतन करते ही वह बड़े वाला विशाल काय राक्षस दिखाई दिया उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे नील जे मूत संकाश तप्त कांचन कुंडल विजित्र हार के ऊर किंकड़ी मणिभूषित उसके शरीर का रंग मेघों की काली घटा के समान था उसके कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे उसके गले में हार और भुजाओं में केजूर की विचित्र शोभा हो रही थी कटी भाग में वह कंकड़ी की मड़ियों से विभूषित था हे ममाली महाद्रष्ट करेटे कुक्ष बंधन ताम्रकेश हो हरिश्म भीमाक्ष उसके कंठ में सुवर्ण की माला मस्तक पर किट और कमर में गर्धनी की शोभा हो रही थी उसके दाढ़े बहुत बड़ी थी सिर के बाल तांबे के समान लाल थे मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं आंखें बड़ी भयंकर थी जिसकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे रक्त चंदन दिग्धांग सुखाम बर धरो बली चाली अंडी व उसने अपने सब अंगों में लाल चंदन लगा रखा था उसके कपड़े बहुत महीन थे वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ सा वहाँ पहुँचा ततो राजन, सर्वे, राजन उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि क्षुद्र पशु भाग रहे हों आस साधमाद्रेय पुलस्यम रावण यथाम अभिवाद्य तथो राजं घटोत्क्र वकृत स्थौ किम कार्य मिथा प्रवीण घटोत्क माद्रीन सहदेव के पास आया मानो रावण ने महर्षि पुलस्त के पास पदार्पण किया हो महाराज तन्दर घटोत्क सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला मेरे लिए क्या आ गया है तम मेरू शिखरा पाण्डुनंदन मृद्यों पूजय ताम सहा मात्य प्रेतो वाक्यम उच घटोत्त मेरु पर्वत के शिखर जैसा जान पड़ता था उसको आया आयाधिक पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भूजाओं से भरकर उसे हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघा तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों से ही सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले सहदेव आ छलंका पुनिमत्थम मम शासनाथ त्र दृष्ट महात्मान राक्षमेंद्र विभीषणम रत्ना राजसूयाधारी बहूनिच उपादायित तो सरवारी प्रत्यागच्छ महाबल सहदेव ने कहा वज तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहाँ राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर यज्ञ के लिए भांति भात के बहुत से रत्न प्राप्त करो महाबलीवीर उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ लौट आओ नोचेदे पुत्र समर्थ मृदमोत्तर विष्णुर्भुजल वीक्ष राजथारभम कौंते यो भ्रातृसार्धम सर्व जानी सांप्रतम स्वस्ति तेस्तुगमी सर्वणुज शीघ्रमागछमा भूत काल से परिजय बेटा यदि विभसन तुम्हें भेंट न दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण के बाहुबल को देखकर कर भाइयों सहित यज्ञ आरंभ किया है आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान ले आपका कल्याण हो अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा इतना कहकर तुमसे शीघ्र लौट आना अधिक विलम्ब न करना वैश्वान पांडव नव मुक्तस्तु बुदा घटोत्क तथेतुवा महाराज प्रतस्थे दक्षिणाम धमो प्रदक्षिण्वा सहदव घटोत्कचः वै सम्पाण कहते हैं महाराज जन्मेजय जय पांडुकुमार सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया ततः कच्छ गुतम प्रेस हैिंब पौलस्त्याय महात्मरे विभीषणय धर्म आत्मा प्रीति पूर्व मरिंदम इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुँच बुद्धिमान शत्रु धर्मात्मा धर्मत्माद्र वती कुमार ने महात्मा पुलस्तनंदन विभीषण के पास प्रेम पूर्वक घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा लंका अभिमुको राजन समुद्रम अवलोकत न क्रय सूलम सुक्ति वाम समाकिणम शंखा नाम नचयाकुल राजन लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा वह कछुओं मगरों नाकों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था उसके ढेर के ढेर शंख और सीपियाँ छा रही थी स दृष्टवा राम सेतम चिंतन प्रणम तम विक्रम बे राम अलो कंक भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए हुए पुल को देखकर कर को भगवान के पराक्रम का चिंतन हो आया और उस सेतु सेतुतीर्थ को प्रणाम करके उसने समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया गुवा पारम समुद्र से दक्षिण स घटोत्क दंका राजेंद्र नाकपृष्ठोपम शुभाम राजेन्द्र तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कट ने लंका पुरी देखी जो स्वर्ग के समान सुंदर थी प्राकारेणावृतमृता रम्याम सुभद्वार सोभिताम प्रासादे बहुसाहस्त्रे साहस श्वेत उसके चोर चारों ओर चार दीवारी बनी थी सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा बढ़ाते थे सफेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी वहां के जंग, जंगले जंगले सोने के बने हुए थे और उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी कितने ही गवाक्ष सोने चांदी तथा हाथी दात की जालियों से सुशोभित है हर गोपुर संबंधाम रुक्म तोरण संकुलम दिव्य दन्दि उद्यान अवन कितने ही अट्टालिकाएं तथा गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे वहां दिव्य दंदुभ्यों की गंभीर ध्वनि गूंजती रहती थी बहुत से उद्यान और वन उस नगरी की श्रीवृद्धि कर रहे थे पुष्पगंध संकीर्णा रमणीय महापथाम नाना रत्न शाम पूर्णान इंद्र सेवा अमरावती उसमें चारों ओर फूलों की सुगंध छा रही थी वहां की लंबी चौड़ी सड़कें बहुत सुंदर थीं भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र के अमरावती को भी लज्जित कर रही थी विवे स सपुरी लंका राक्षसैश नि सेता दद स राक्षसराताम थूल बहुन घटोत्क ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे हैं नाना वेशधरा दक्षान नारीश प्रियदर्शना दिव्य माल्याम्बर धरा दिव्य दिव्याभरण भूषिता वे सभी युद्ध में कुशल हैं और नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं खटोत्कट ने वहाँ की नारियों को भी देखा वे सबकी सब बड़ी सुंदर थी उनके अंगों में दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण तथा दिव्य आहार शोभा दे रहे थे मंदरक्तांतनयना पीण स्रोणी पयोधरा भैमसेष्ट हृष्टास्ते उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रहे थे उनके नितंब और उरीज उभरे हुए तथा मांसल थे भीमसेन पुत्र घटोचगत को वहां आया देख लंका निवासी राक्षसों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ आसाद साद गृहमराज इंद्रस्य से सदनोपम स द्वारपाल आसाद्य वाक्यम ए इधर घटोचकर इंद्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपाल से इस प्रकार बोला घटोच का जो आच गुरुनाम ऋषभो राजा पाण्डुर्नामल कनीयान तयाद सहदेव खटोत ने कहा गुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है कृष्ण मित्र से तो गुरु राजसूयार्थम उद्यत तेनाहम प्रेष तो दूता कराथम कौरव से च वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूयज्ञ यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हैं धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्रीकृष्ण हैं सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूध बनाकर यहां भेजा है द्रष्टुमक्षा पौलस्त्यम तम क्षिप्रम निवेदय मैं पुलिस पुलश्चनंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो वैशम पान वाच तथ्य तद्वचनम श्रुआ द्वारो द्वार मही पते तथे थ भवनम थेद वैशं पान जी कहते हैं जनवेजय घटोतर का वह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया सांजाली सामच सूत द्वारपाल वच द्वारा विभीषण वाचवाक्यम धर्मात्मा समीपे बे प्रवेशताम वहाँ उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा दूत को मेरे समीप ले आओ एवं मुक्तस्तु राजेंद्र धर्मज्ञ महात्मनाम्यम संभ्रांतो द्वास्थो है प्रवीण राजेंद्र धर्मज्ञ महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वालपाल द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत् से बोला एहिदूत नृप द्रष्टुम क्षिप्रम प्राव चय द्वारवच्वा प्रवेश घटोत्क दूत आओ महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कट ने राजभवन में प्रवेश किया स प्रवेश तदसाथ राक्षसे मंदिर तत कैलासकाश तप्त कांचन तो तदनंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस विभीषण का महल देखा जो अपनी उज्ज्वल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था उसका फाटक तपाकर कर शुद्ध किए हुए सोने से तैयार किया गया था प्राकारण परिक्षिप्तम गोपुरश्चापिशोभितम हर प्रासाद संबाधम नाना रत्न समन्वितम से घिरा हुआ वह राज मंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था उसमें बहुत से अट्टालिकाएं तथा महल बने हुए थे भांति भाति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे कांत नेतापनी जयश्च स्पाटिकैरपी भद्रवैडुर्ज भद्रवै डुर्ज गभ स्तंभ धिष्ट मनोहर नारा ध्वज पता भी तपाए हुए स्वर्ण रजत चांदी तथा स्फटिक मणि के बने हुए खंभे नेत्र और मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे उन खंभों में हीरे और वैदुर जड़े हुए थे सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी चित्रल्याृत रम्यम तप्त का है मुर्जस्वनम विचित्रमालाओं से, से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्ण में वेदिकाओं से विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था उस महल की इस सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर फटोदगत ने जो ही भीतर प्रवेश किया, तो ही उसके कानों में मृदंग की मधुर मधुररी सुनाई पड़ी समाताक्षर दिव्य दंदिर वादित्र सत संकुल वहा वीणा के तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया जा रहा था जिसका एक एक अक्षर सं... समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुन्धुमियों का मधुर्घोष गूंज रहा था स मधुरम शब्दम प्रीतिमा तथ विगाय हे डिंबो बहु कक्षा मनोरमा स दर्श महात्मा भरतर्षभ नरत शव तम कांचने परमासने भर श्रेष्ठ वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्क के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया दिव्य भास्कर शकाशे मुक्तामणि विभूषित दिव्याभरण चित्रांगम दिव्य रूप धरम विभुम उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और उसमें मोती तथा बड़े आदि रत्न जड़े हुए थे दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंगों के विचित्र शोभा हो रही थी उनका रूप दिव्य था दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधोक्षित शुभ विभ्राजानम बभुषा सूर्य वैश्वा नर प्रभम वे, वे दिव्यमाला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे उनकी अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी उपोपेश महारथे दिव्य नारिभि प्रिय दर्शनयंगल युक्ता भी पूज्यमान यथा विधि जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते हैं उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगलयुक्तवाणी द्वारा विभूषण का विधि पूर्वक पूजन कर रहे थे चामर एम चा गृ हेम दंडे महाधने ते वारिभ्याम धो यम आ चम धने दो सुंदरी नारिया सुवर्ण में से विभूषित बहुमूल्य चवण तथा व्यजन लेकर उनके मस्तक पर डुला रही थी अर्चस्मतम श्रियाजुष्टम कुबेर वरुणोपमम धर्मे चित नित्यम अद्भुत राक्षसेश्वरम राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राज राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी वे सदा धर्म में स्थित रहते थे राम वै स्म तम मन सा सदा दृष्ट घटो राजन भवन दे तम कृतांजलि वे मन ही मन इक्ष्वाकुवंशिरोमढ़ी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे राजन उन राक्षसरास विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया प्रभु प्रभुस्तस्थो महावीर्य सक्रम चित्ररथो यथा तम दूतमागतम दृष्टवा राक्षसेन्द्रो विभीषण पूजय्या शांतपूर्वम वचो प्रवीण और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम रहते हैं उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया राक्षस राज्य ने उस दूत को आया हुआ देख उसका यथायोग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा विभीषण उवाच कस्य वंशे तु संजात कर्मी छन्मी पति तस् अनुजा समस्ता पुर ज तस्वय ताम च कार्य जतव स्रोत मेक्षा तत्व मम ब्रोही सर्वा नेता पृथक ने पूछा दूत जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी मैं यथा यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ तुम मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ वैशम एवं पौलस्त न महात्मजल वैश्वपी कहते हैं जन्मेजय महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडम्बा कुमार घटोत्कत ने हाथ जोड़कर राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा घटोत्क उच सोमशो सो राजा ते पाण्डूर नाम महाबल पांडव पुत्राच पंचा चक्रतुल्य सक्रतुल्यपराक्रमा तेषा धेषस्तु नाम धर्मपुत्र श्रुत घटोत्त बोला महाराज चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं उनके पांच पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं उन पांचों में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं अजात शत्रु धर्मात्मा धर्मो विग्रह वाणी तथो राजा प्राप्त राज्य गंगा या दक्षिण तीर ए नगरे डाग साके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है इसलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते थे तत्दत्ता धित राष्ट्र राजस्थम जजऊ तत प्रमोदते। राक्षसराज कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धित राष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं विभाजों से इंद्रप्रस्थ चले गए इन दोनों वे वही आनंद पूर्वक रहते हैं गंगा यमुनो मध्यताउ नगरोमित्यम धर्मे स्थित राजा शक्रप्रस्थे प्रसा वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं नित्य धर्मपराण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं तस् अनुजो महाबाहु भीम से महा महातेजा महावीर सिंह तुल्य स पाण्डव उनके छोटे भाई पांडुकुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं वे सिंह के समान पराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं दस नाग सहसाणाम बलि तोल्य स पाण्डव तस्जोर्जुनो नाम महावीर पराक्रम सुकुमारो महासत्व लोकेण विश्रुष् उनमें दस हजार हाथियों का बल है उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है जो महान बल पराक्रम से संपन्न, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है कार्तवीर समो वीरजे सागर प्रतिमो बल जाम दग्न समोह श्रे संख्य राम समो अर्जुन रूपे शक्र सम तेज सा वे कुंती नंदन अर्जुन कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी सगर पुत्रों के समान बलवान परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं देवता नव गंधर्व पिशाचोक मानुष सम अजय अ फागुणोरभे देवता दानव गंधर्व पिशाच नाग राक्षस और मनुष्य ये सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते तेन तत्डव दाव तर्पित जातवेदसे तरसाधर सेवा तम शक्ल देव गण सह लब् दिव्यार्पये उन्होंने खांडो वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है देवताओं सहित इंद्र को वेगपूर्वक पराजित करके उन्होंने अपने देव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं तेन महाराज महाराजा दुर्लभा देव तैरअी सुभद्रा नाम अभिश्रुता महाराज उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी अर्जुनशाजों राजकुश्चेत विश्रुत मनमतः राजन अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात है जो इस जगत में कामदेव के समान दर्शनीय है तैनुजो महातेजा सहदेव तेनाह प्रषि राजे नरिष नकुल के छोटे भाई महा सहदेव के नाम से विख्यात है माननी महाराज उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है अहम घटोत्कचो भीम नाम भीमसेन सुतो भली मम माता महाभागा हिडिबा नाम राक्षसी मेरा नाम घटोत्कच है मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिबा है वे राक्षस कुल की कन्या है पार्था उपकाराथम चरा पृथिवीमीमा आशीत पृथिव्या सर्वस्या मही पालो युधिष्ठिर मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूँ महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं राजसूय क्रतुश्रेष्ठ आहृत उपचक्रमे संधिदेश स भ्रात न कराथम सर्वतो दिश उन्होंने क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करने की तैयारी की है उन्हें महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है विष्णुवीरेन सही संधिदेशानुजान नृप उदीची मर्जुन स्तूण कराथम विष्णुवीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए गशत सहस्राराणी योजना महाबल जि सर्वान् पान युद्धे हवा च तरसावशे सर्ग द्वार उपागम्य रत्नादाय वैभृतम उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया है और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेगपूर्वक मारा है जितेंद्र अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है विविधान दिव्या सर्वानादाय फाल धर्म बहुविधम राजन धर्म पुत्रा नाना प्रकार के दिव्य अश्व उन्हें भेंट में मिले हैं इस प्रकार भांति भाति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर के सेवा में समर्पित किए हैं भीमसेन ओहि राजेंद्र जित्वा प्राचीन दिसंबलासे कृत्वा मही पालान पांडव आजा धनम दधो राजेंद्र युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बहुत धन समर्पित किया है दिश प्रतीचि नकु कराथम प्रयउ तथा सहदेव ओ दिशा जीतवा सर्वान्मह नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं मिदेस राजेन्द्र करार्थम पार्थानां पार्था चरित संे पारहित राजेंद्र उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है महाराज पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है तमवेक्ष महाराज धर्मराजम जधेष्ठिर बाब कमराज भगवंतम चगवंत हरि प्रभु एकतावेक्ष धर्मज्ञ करम तम दातमर् आप धर्मराज राजयुधिष्ठिर की ओर देखिए पवित्र करने वाले रास्त यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए धर्मज्ञ नरेज इन सबकी ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए व सम्पनवाच तेन तदभासतम्वाराक्षसेन्द्रो विभीषण प्रीतिमान भगद्राजन धर्मत्मा सचिव सह वह चंपायण कहते हैं जन्मेदय घटोत्कच की वह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए स चाष्य प्रतिजग्राह शासनम प्रीतिपूर्वकम तथ्यकाल धीमान अभ्यम्यत सभु विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभूषण ने उसे काल का ही विधान समझा ततो दतो विचित्रणी कम्बलाणी कुथानिचन दंतकांचन पर्यकान मरिहे मिचित्रदान उन्होंने सहदेव के लिए हथेली हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कम्बल कालीन तथा दांत और सुवर्ण के बने हुए पलंग दिए जिनमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे भूषणाली विचित्रि महारहाून चवाला चुभ्रारि मणसिधान बहूं कांचना चाण्डारी कलताली घटा चा, चटाहान्यपी चिद्रारिध्रोण्य सहस्रशह इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए सुंदर मुगे भाति भाति के मणिरत्न सोने के बर्तन कलश घड़े विचित्र कड़ाह और हजारों जलपात्र समर्पित किए राजि च बहून चम चारि रुप्री मणिमुग्ध विचित्रता इसके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिनमें चित्रकारी की गई थी कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें सुवर्ण मणि और मोती झड़े हुए थे यज्ञस्य तोरणे युक्तान्दा चतुर्दश रुक्म पंकज पुष्पाणि शिविका मणिभूषिता यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य चौदह ताड़ प्रदान किए स्वर्ण में कमल पुष्प और मणिजटित शिविकाएं भी दी मुकुटारिमहारि हेम वर्णाचकुंडला हेम पुष्पाण का रूक्म शखाच चंद्रश्शा शतावर्ताचित्रिति विचित्रतः विचेत्रिण भिचे, बौमूल्य मुकुट सुनहरे कुंडल सोने के बने हुए अनेकानेक पुष्प सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल एवं विचित्र शतावर्त शख भेंट किए चंदना च मुख्यामरत्नानेकश वाशासी च महा कम्बला बहून्यपी अन्या सना च बहूनी च दद्वाज तथा राज्य चंदन अनेक प्रकार के सुवर्ण तथा रत्न महंगे वस्त्र बहुत से कम्बल अनेक जाति के रत्न तथा और भी भांति भाति के बम्बूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए तथा संप्रेस आमा संत्ना विविधा चंदनागुरु काठाणी दिव्यान च महाराणी महेश महानधी महानध महान महाधना तथा उन्होंने नाना प्रकार के रत्न चंदन अगरू के काष्ठ दिव्य आभूषण बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणि रत्न भी उनके साथ भिजवाए विभीषण च राजानमतांजलि प्रदक्षिणम परित्य निर्जगा घटोत्कट तदनंतर घटोत्कट ने हाथ जोड़कर राजा, हाँ जोड़ राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया रत्नानि हैं राजन हैंडमेड राजन घटोत्कच के साथ अट्ठासी निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए रत्नादा सर्वाणी प्रदत्ते स घटोत्कनाय तो हेडिंबो राक्षसै सह जगा लंका सहदेव पदं प्रति आसे पांडव सर्वे लंघय्वा महोदधि इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्क ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांग कर वे सब के सब पांडुनंदन सहदेव के निकट आ पहुँचे सहदेव दरसाथ रत्नाहाराण साचरान आगतान भीम संकासान संकाशानम चथा निप राजन सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निषाचरों तथा तो को भी देखा द्रमिला द्रमला नहऋता दृष्ट दुद्रभुस्ते भया्जिता भयमसेन स्तो नाद्रेय प्राजलिस्थित उस समय उन राक्षसों को देखकर कर सैनिक भयभीत हो सब और भागने लगे इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्क माद्रिनंदन सहदेव के पास आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया प्रीतिमान भवदृष्वा रत्नौघम तम च पांडवि गोपचक्र पांडुकुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने घटोत्को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की इसके बाद समस्त द्रविण सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से लौटने की तैयारी करने लगे नवर तथो धीमान सहदेव प्रतापवान तैयारी पूरी हो जाने पर प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्र की ओर चल दिए एवं निर्जित तरसा सान्विजय चरदान पार्थिव कृत्वा प्रत्यागत इंद्र इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा साम नीति से समझा बुझा कर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करत बनाकर शत्रुधमन माद्रीनंदर इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए रत्न भार मुदा जय जयउ निचर इंद्र प्रस्थम सांपय दे रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निचरों के साथ हरिदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया उस समय वे पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित करते हुए से चल रहे थे सहदेव दृष्टवा युधिष्ठिरंजलि प्रभुस्थित राजन, राजन युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया लंका प्राप्त धनौघाच दृष्टवा तान दुर्लभा प्रेतमान भवद्राजा विस्मय त तदा लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धन धनराशियों को देख राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए कोटि कोटिसहस्रकण्य महात्मे विचिमणिश्चोिता था धर्मराजा येद्य भरतर्स कृतकर्मा सुखम राज जन्मे जय भरश्रेष्ठ जन्मे उस धनराशि में सहस्त्र कोटि से भी अधिक सुवर्ण था विचित्र मणि एवं रत्न थे गाय भैंस भेड़ और बकरियों की संख्या भी अधिक थी राजन इन सब को महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतज्ञ हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे इसी महाभारती सभा परमढ़ी दिग्विजय परमढ़ी सहदेव दक्षिण दिग्विजय एकत्रोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत विजय पर्व में सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय से संबंध रखने वाला इक्तीसवां अध्याय पूरा हुआ